महाभारत आश्वेधिक पर्व एक पंचाशत्तमोध्याय तपस्या का प्रभाव आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार ब्रह्मोवाच भूता पंचा जथे सामेस्वर मन ने एवं ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों जिस प्रकार इन पांचों महाभूतों की उत्पत्ति और नियमन करने में मन समर्थ है उसी प्रकार स्थिति काल में भी मन की भूतों का आत्मा है अधिष्ठाता मनो नित्यम भूताना महताम तथा बुद्धिश्वर्यमा चे क्षेत्र उन पंच महाभूतों का नित्य आधार भी मन ही है बुद्धि जिसके ऐश्वर्य को प्रकाशित करती है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है इंद्रियाणि मनोयुक्ति सदा स्वाण सारथि ही इंद्रियाणि मनोबुद्धि क्षेत्रज्ञ युजते सदा जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है इंद्र मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं महदस्व समयुक्त बुद्ध संयम रथम समारूह्य सभूतात्मा सम्ता परिधावती जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं जिसका बुद्ध रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ चारों ओर धौड़ लगाता रहता है इंद्रिय ग्राम संयुक्त मन सारथिव बुद्धि संयम मनो नित्यम महान ब्रह्म रथ ब्रह्म मृत सदा रहने वाला और महान है इंद्रियां उसके घोड़े मन सारथी और बुद्धि चाबुक है एवं जो वेत विद्वान वही सदा ब्रह्ममयम रथम स धीर सर्वभूत अधिगत्यति इस प्रकार जो विद्वान इस ब्रह्म रथ की सदा जानकारी रखता है वह समस्त में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता अव्यक्ताशेषात सहस्थावर जंगम सूर्यचंद्र प्रभालोक ग्रहण क्षत्र मंडित नदी पर्वतल सर्वत परिभूषित विविधा तथा चा सततम समलंकृत आजीव सर्वभूता सर्व गति त्रह्मवनम्यम तस्में चलती चैत्रित यह जगत एक ब्रह्मवन है अव्यक्त प्रकृति इसका आदि है पांच महाभूत दस इंद्रियां और एक मन इस सोलह विशेषों का तक इसका विस्तार है यह चराचर प्राणियों से भरा हुआ है सूर्य और चंद्रमा आदि के प्रकाश से प्रकाशित है ग्रह और नक्षत्रों से शोभित है नदियों और पर्वतों के समूह से सकोर विभूषित है नाना प्रकार के जल से सदा ही अलंकृत है यही संपूर्ण भूतों का जीवन और संपूर्ण प्राणियों की गति है इस ब्रह्मवन में क्षेत्रज्ञ विचरण करता है लोकानी सत्वानी दशाणी स्थावराणाग्रे प्रलियंत पश्चात भूतकृता गुणा गुणे पंचभूता ऐस भूत पंच इस इस्लोक में जो स्थावर जंगम प्राणी है वे ही पहले प्रकृति में विलीन होते हैं उसके बाद पांच भूतों के कार्य लीन होते हैं और रूप गुणों के बाद पांच भूत लीन होते हैं इस प्रकार यह भूत समुदाय प्रकृति में लीन होता है देवा मनुष्या गंधर्वा पिछाचा शुरुराक्षता सर्वे स्वभाव श्रेष्ठा न क्रिया देवता मनुष्य गंधर्व असुर राक्षस सभी स्वभाव से रचे गए हैं किसी क्रिया से या कारण से इनकी रचना नहीं हुई है एक तस्वृज विप्रा जायती है पुनः पुनः तेभ्य प्रसूता महाभूते पंचसु प्रलियंत यथा कालम उगरे यथा विश्व की सृष्टि करने वाली मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंच महाभूतों से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए भी फिर समयानुसार उन्हीं में लीन हो जाते हैं विश्व विश्वसिभ्यस्तु धूतेभ्यो महाभूता भूतेभ्य चापि पंचभ्यो गतिम् इस की करने वाले प्राणियों से से पंच पंच महाभूत सब प्रकार पर है है जो उन महाभूतों छूट जाता वह परम गति को प्राप्त होता है प्रजापति तथा देवा नृत्य तपसा प्रतिपे शक्ति संपन्न प्रजापति ने अपने मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं फल तथा फलमूला तैलोक्यपा पश्य समाहिता फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातों को क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं औषधान्य गातीद्याश तपस प्रसिद्ध्यन्ति तपोमूल साधन आरोग्य की साधनभूत औषधियाँ और नाना प्रकार की विद्याएँ से ही सिद्ध होती हैं सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है यदुरापम दुराम दुराधर दुरान्वय तत्सव तपसा साध्यम तपोहि दुरीति जिसको पाना जिसका अभ्यास करना जिसे दबाना और जिसके संगति लगाना नितांत कठिन है वह तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघ्य है शराप ब्रह्मस्ते भ्रूणहा गुरुतलपग तप्तेन न किल तथ शराबी ब्रह्म चोर गर्भ नष्ट करने वाला और गुरुपत्नी की सैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस महान पाप से छुटकारा पा सकता है मनुष्या पितरोह देवा पशु ओ मृगपक्षिण या चा भूतानी त्राथाणी हिंसावरा चपराण नि्यम सिद्यंते तपसा सदा तथा तपसा देवा महामाया दिव गता मनुष्य पितर देवता पशु मृग पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी है वे सब नित्य तपस्या में संलग्न होकर ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं आचिर युक्तान कर्माणी कुर्वते ये स्वतंत्रता तो अहंकार समयुक्ता ते सकाशे प्रजापते जो लोग आलस्य त्यागर अहंकार से युक्त हो सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे प्रजापति के लोक में जाते हैं ध्यान योगे नुद्धे नंकृता प्राप्वंत महात्मा नो महातम लोकमुत्तम जो अहमता ममता से रहित हैं वे महात्मा विशुद्ध ध्यान योग के द्वारा महान उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं ध्यान योगागम्य प्रसन्न मते है सुखोपचय अव्यक्त प्रवशंत आत्मवेतम जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं वे आत्मवेत्ता में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशि भूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं ध्यान योगम आदुपागम निर्पमणिरहृता अव्यक्त प्रवशंती महता लोकमुत्तमम किंतु जो ध्यान योग से पीछे लौटकर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषों के उत्तम अव्यक्त लोक में लीन होता है अव्यक्ता देव समूत सम संज्ञा गुनः तमोरजोभ्याम निर्मुक्तः सत्मा साय फिर स्वयं भी उसकी समता को प्राप्त होकर अभ्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्व का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा पा जाता है निर्मुक्त सर्व पापेभ्य सर्वसृष्टि निष्कलम क्षेत्रज्ञंभे तथे तभी जो सब पापों से मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है उस अखंड आत्मा को क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वेद वेदता है चित्तम चित्ता दुपागमयतः चित्तम तुज्य में सनातन मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना सम्यक ज्ञान पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है यह सनातन गोपनीय रहस्य है अव्यक्ताशेषात अविद्यालक्षण स्मृत निबोध तथा गुण लक्षण मृत्युत अव्यक्त से लेकर सोलह विशेषो तक सभी अविद्या के लक्षण बताए गए हैं ऐसा समझना चाहिए कि यह गुणों का ही विस्तार है द्यक्षरस्तु भवन मृत्यु त्र्यक्षर ब्रह्म सातम ममेती चवन्मृत्युन ममेती चास्वतम दो अक्षर का पद मम या मेरा है ऐसा भाव मृत्यु रूप है और तीन अक्षर का पद न मम या मेरा नहीं है ऐसा भाव सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है कर्म के चित्त प्रसंसंति, रता प्रसंसंति मंद बुद्धिता ना हेतु वृद्धा महात्मा न प्रसंसंति कर्म से कुछ मंदबुद्धि युक्त पुरुष स्वर्गा फल प्रदान करने वाले काम कर्मों की प्रशंसा करते हैं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 और वह सदा अविद्या का ग्रास बना रहता है इतना ही नहीं पुरुष देवताओं के भी उपभोग का विषय होता है तस्मात् कर्मसु सुने स्नेहा ये केचित पारदर्शि विद्यामय उयम पुरुष हो न तो कर्म मय इसलिए जो कोई पारदर्शी विद्वान होते हैं वे कर्मों में आसक्त नहीं होते क्योंकि यह पुरुष अर्थात आत्मा ज्ञान है कर्म नहीं या एवं अमृतमित्यम अग्राहम शाश्वत अक्षर वश्त्मा असंश्लिष्टम यो वेद न अमृतो भवि जो इस प्रकार चेतन आत्मा को अमृत अमृतस्वरूप नित्य इंद्रिया सनातन अक्षर जितात्मा एवं असंग समझता है वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता अपूर्व अकतम नित्यम यनम अविचारिणम येदात्मनम अग्राह्यम अमृतासनम अग्राह्यो अमृतोति सै भी कारण ध्रुव जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व अनादि अकृत अजन्मा नित्य अचल अग्राह्य और अमृताशी है वह इन गुणों का चिंतन करने से स्वयं भी अग्राह्य अर्थात इंद्रियातीत निश्चल एवं अमृत स्वरूप हो जाता है आज आयोज्य सर्व संस्कार संयम आत्मात्मरी स तद्र शुभ वेदि न विद्यते जो चित्त को शुद्ध करने वाले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 स्वप्न शांत हो जाता है उसी प्रकार चित्त चित्तशुद्धि का लक्षण है गतिरेशा मुक्ता ये ज्ञान परिनिष्ठिता प्रवृत्त या सर्वा पश्यम जा ज्ञान जीवन मुक्त महात्माओं की यही परम गति है क्योंकि वे उन समस्त वृत्तियों को शुभाशुभ फल देने वाली समझते हैं ऐसा गतिर्विक्ता नाम एस धर्म सनातन ऐसा ज्ञानताम प्राप्ति ए तद वृत्तम यही विरक्त पुरुषों की गति है यही सनातन धर्म है यही ज्ञानियों का प्राप्तव्य स्थान है और यही अनिंदित समाचार है समय न सर्वभूते निस्पृहेण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 गुरु ने कहा बेटा ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर उन महात्मा मुझे ने इसी के अनुसार आचरण किया इससे उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई तयक्तम ब्रह्मण वच समयगाचल शुद्धात्म तथा सिद्धिम वी महाभाग तुम्हारा चित्त शुद्ध है इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का भली भाति पालन करो इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी वासुदेव वाचा गुरुना धर्म उत्तम चकार सर्व कौंतो मोक्षण ने कहा अर्जुन गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया इससे वह संसार बंधन से मुक्त हो गया तत्पदं कृतृत सिष्यूरकुलोद तत्पम समु कुरुकुलनंदन उस समय उत्सिता होकर उस शिष्य ने वह ब्रह्मपद प्राप्त किया जहां जाकर शोक नहीं करना पड़ता अर्जुनुवाच कौन वसो ब्राह्मण कृष्ण कश्य शिष्यो जनाद्रोतभ्यम चेन्ब तदयि तत्माचक्ष मे विभो अर्जुन ने पूछा जनार्दन श्री कृष्ण वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु कौन थे और शिष्य कौन थे प्रभो यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए वासुदेव वाच अहम गुरु महाबाहो मन शिष्य विद्यमे तत्त्या ते धनंजय श्रीकृष्ण ने कहा महावाहो मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो धनंजय तुम्हारे स्नेह मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है प्रियम गुरुकुल्व अधत्मे त्रुवा तम सम्यचर सुव्रत उत्तम व्रत का पालन करने वाले गुरुकुल नंदन यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस आध्यात्म ज्ञान को सुनकर तुम नित्य इसका यथावत पालन करो ततस्त सम्यचरण ए धर्मेस्वीनकर्षण सर्वपापनोक्त मोक्षति केवल शत्रुदमन इस धर्म का पुण्यतः आचरण करने पर तुम समस्त पापों से छूट कर विशुद्ध मोक्ष को प्राप्त कर लोगे पूर्वमप्येतो युद्ध काल उपस्थित मैया मयातो महाबाहो तस्मादत्र मन करो महाबाहो पहले भी मैंने युद्ध काल उपस्थित होने पर यही उपदेश तुमको सुनाया था इसलिए तुम इसमें मन लगाओ मै तो भरतश्रेष्ठ चरदृष्ट पिता प्रभु तमहम द्रष्टुमक्षा संमते तव फागुण भरतश्रेष्ठ अर्जुन अब मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ उन्हें देखे बहुत दिन हो गए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शन के लिए द्वारिका जाऊं वाच युक्त वचनम कृष्ण प्रत्युवाच धनंजय गो नगरम कृष्ण गजस्सा हुए मध्य वही समेत त्र राजनाम धर्म आत्म राजानी वह सम्पा जी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण अब हम लोग यहाँ से हतनापुर को चलें वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें इत श्री महाभारते आश्रम हृदय परमढ़ अनुगीता परमि गुरुशिष्य संवाद एक पंचाशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरुशिष्य संवाद विषयक इंक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ